एवं मायामये निकारिकाधार मृद वस्तु सत्युति इस प्रकार से मायामय होने के नाते विकार से मृत आत्मदाम विकारों में मृत्यु मिथ्या हो जाता है विकाराधार विकारा विकार का आधार मृत जो वस्तु है वो सत्यत्व चवी उसके सत्यत्व के बारे में श्रुति है माया माया, तो ना। माया का कार्य होने से विकार रूप सर्वस जगत है घटा दे है कौन से घटा दे सारा संसार ऐसा है अंकृता मिथ्यात्म उसकी मिथ्यात्व की सिद्धि हो जाती है विकार नाम इन और इंदौर विकारूत घटारादी घटादी हैं, उनका आधार आधारभूत उनका आधार जो मृत्यु का है वो सत्यतम सत्य तो है पांच मृत्यु इस बात को कही है वाचारम्बण इत्यादि उदाहरण वाक्य पड़ती तो नामधे श्रुति है उसी वाक्य का अर्थतः संग्रह करने जा रहे हैं सत्या केवल मृत्ति का वाम निष्पाद्यम नाम मात्र ये सारा जगत ऐसा है चल वाणी का विलास मात्र किया नामात्र शब्दों का जाल है विकारो नास सत्यता अतएव इस विकार में कोई सत्यता नहीं माना जा सकता है विकार कैसा है वहा निष्पाद्यम नाम मात्र अतय से सत्यता न स्पर्शादी गुणयुक्ता तू केवल का सत्या किंतु स्पर्शादी ण के कारण से प्रसाद पांच गुणों से युक्त जो केवल मृतिका है वही सत्य है वाग इंद्र उच्चार्य नाम मात्र के द्वारा उच्चार्य नाम मात्र नाम घटाधे न सत्यता नाम मातम नाम ही है केवल इन घटाद्यों का वास्तव में न सत्यता इसे कुछ भी सत्यता नाम वकी नहीं है नामात्रिक न ना पारमार्थ रूप मस्त नाम से तृप्त इनको पारमार्थिक वास्तविक कुछ भी स्वरूप वास्तु में नहीं है किंतु कि क्या है आधार आधारभूत अमृत सत्या इनका आधार का है वही सत्या है कैसे आपने कह दिया समझाओ थोड़ा तो इस बात तो के विस्तार से लोक में तो लिखता है देखने में लग रहा है कि शब्द से भिन्न वस्तु है और आपने शब्द से भिन्न कोई शब्द वस्तु ही नहीं है क्या कैसे हो सकता है अरे हम घट ला बोलते हैं फिर अब क्यों लाने जाते हो घट से शब्द शब कुछ भी नहीं है तो आपने पहले भी कहा पृथ्वी और अब कह रहे हो कि नाम से भी शब्द हैदर क्या है वो तो नाम से बिन नहीं है वो तो कद नहीं है नाम से बिन पुतनोदर आकार तो आकार है मृतिका ही उस रूप में अवस्थित संस्थित मृतिका के अलावा प्रत्नो वाला कोई चीजार तदाधार त्रिष्वाद्य और दर्या काल भेद तृतीय क्योंकि इसका मतलब तीन चीज हमारे पास है व्यक्ति अव्य और आधार व्यक्त घटा के रूप कार्य अव्यक्त शक्ति और उनका आधार मृत्यु का आदि और दया कार्य और शक्ति ये दोनों के दोनों पर्याय एक काला काल काल से नि काल काल में कवि एक कविता तृतीय स्तू और तीसरे तो कैसा है लेकिन अनुगछ तीनों कालों में जमा कौन सा मृत्यु का आधार आधार तो तीनों कालों में है व्यक्ति व्यक्त जो चीजें हैं वो काल व्यचारी है उत्पन्न विनाशाली होने से व्यक्त घटाज घटाधरक्षण कार्य व्यक्ति क्या है घटाध रूपा कार्य और अव्यक्ता अव्यक्त क्या चीज है तब कारणभूत शक्ति उनका कारणभूता जो शक्ति है वो अव्यक्ता है व्यक्ति व्यक्ते उन दोनों को मिलाकर के श्लोक में क्या कहा व्यक्ता व्यक्ते समास हो गया द्विवचन तदाधार श्लोक में शब्द आया तदाधार आधार मने तयो आधारभूता उन दोनों का घटाधि रूपा कार्य और घटादि कार्यानुकूला जो शक्ति ये दोनों का आधारभूता जो वस्तु है वो मध्य हमारे पास इन तीन पदार्थों के बीच में से आद्यो प्रथम जो उद्दिष्ट कथित जो दो, कौन है वो कार्य शक्त कार्य और शक्ति ये दोनों के दोनों संबंधीनो यौकालो तयर्भेदेना इनके जो संबंधी काल भिन्न होता है तय शक्त संबंधी उनके जो संबंधी जो काल है तयोर भेदे न कालकृत भेद है इसीलिए विद्यमान तो काल भेद बने भेद से काल भेद से एक एक काल में दूसरा नहीं है जब घट तो उत्पन्न हो जाए तो घट फिर घटोत्पाद की शक्ति रहेगी हैं नहीं फिर घट से दूसरे घट पदा हो जाएगा रहेगी तो मृतिका में घटोत्पाद का शक्ति थी जब घटोत्पाद का शक्ति बनी हुई है तब तब वह घट नहीं है घट भी बना नहीं और गढ़ोत्पाद का शक्ति एकदर से नष्ट हुई तो घट बन गया और घट बनने के बाद घट में अब घटोत्पाद का शक्ति नहीं रह गई है ना एक घट में भी घटोत्पाद का शक्ति मान लो घटकाल में भी फिर तो घर दूसरा घट पैदा हो जाएगा यह मानना पड़ेगा इसे घटकाल में घटोत्पादिक शक्ति नहीं है लेकिन घट रागवा में घटोत्पादक शक्ति है भिन्न काल में रहा नहीं इसके क्रमेण भवनम क्रम से होते हैं तृतीय ले तीसरा है तो उभयाधारस्तु जो उन दोनों का आधार है मृदादि कौन मृत्यकाली वे अनुगछति मान उभदय व्यक्त के काल में भी अयक्तिकल में भी इन दोनों पूर्व और उत्तर काल में भी सदा रहता है मृत्यु का क्या तात्पर्य बता रहे हा, का खाने जो का है वो अत कौन शक्ति और कार्य आधारस्तु कालत्र अनुग्रामी सतत्व और आधारभूत जो वस्तु है वो काल में अनुगमन करने वाला होने से उसको हम कहते हैं वो सत्य है नित्य है विकारे अब अगले श्लोक में सारा विकार असत्य है अंडृत्य मिथ्या है, है इसके पीछे तीन हेतु एक श्लोक में अनुमान बनाने के लिए दे रहे हैं आपको घटा मिथ्या क्यों तीन हेतु देना पड़ेगा निस्तपा समान उत्पत्ति तो नाशाकाम सती भाषम निस्तम जिसका कोई वास्तविक स्वरूप न रहते हुए भी भाषित होता है अतः वो अनुद्ध है रजतवत्ति में देखा हुआ रजत समान और व्यक्त होते हुए हो भी उत्पत्ति नाशवात व्यक्त जो होता है कैसा होता है उत्पन्न विनाशशाली है विनाशातुस तो, तो उस नाम उसकी उत्पत्ति होने पर वह नाम शब्द मात्र प्रयोग हुआ अतः नाम नाम मात्र तो। वाचा निष्पाद्य नृि वाणी के द्वारा मनुष्य से निष्पादन मात्र होता है अयंग संस्थान विशेष को बदलते जाओ नाम बदलते जाता है क्या है बोला किसी ने थान है बोल दिया थान थान कपड़ा बोलेगा उसको तो रोल आएगा ना बड़ा उसका नाम क्या होता है थान उसमें काट दिया दो मीटर अब क्या हो गया कपड़ा अब कपड़ा हो गया ना कपड़ा दो मीटर का कपड़ा थान सं था कपड़ा तो तो हो आओ उसको निकाल दो स्वेटर था स्वेटर को निकाल दिया उसका बैग बना दिया बैग से फिर और बना दो जो अच्छे से बनाते रहो खो तिर बनाते रहते रहो और कोई काम है तो करना खोलना बनाना खोलना बनाना स्पष्ट हो जाता है आदमी को तो ना मिथ्या संज्ञा मात्र है मात्रे, नाम मात्र बनाओ खोलो बनाओ तो पता लग जाएगा अलग अलग नाम रखे जा रहे पहले नाम जो था वो नहीं रहा अब दूसरा आ गया अभी भी नाम नहीं रहेगा फिर तीसरा आएगा इस तरह से यदि स्वर्णकार लोग थोड़ा वेदान समझ रहे उनके पास उनके दृष्टान को देखकर हम लोग चिंतन कर ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा कर हैं और उसमें लगे हुए चौबीस घंटा फिर उनको अकल नहीं सारा जगत है उनको बहुत आसान है जानना पे कितना बनाते हैं बनाते हैं, बनाते हैं, कहाँ रहते हैं बनने के बाद मकान एक दिन भी नहीं रहते ढंग दे तो को कोई उनको फिर अगला मकान वहां भी झोंपड़ी में रहना है फिर बनाते रहते हैं बनने लग गया फन लग गया वहां से निकल, निकल गया उनको अकल होना चाहिए हमारे संसार में कुछ भी। जो भी हम बनाते हैं वो अपना नहीं होता जगना चाहिए था ये जो मैं अपना समझ रहा हूँ ये भी वास्तव मेरा, मेरा, मेरा, मेरा नहीं है पत्नी कि कोई भी चीज मेरा नहीं हो सकता क्यों हम देख रहे हैं रोज मखान बनाते दूसरी तीसरी बदलते रहते कोई चीज मेरा दाल तो हुआ नहीं ठेकेदार भी बदलने पड़ जाते नहीं समझने कि विवेक नहीं हो रहा है ना उनको विवेक नहीं हो रहा है और और तो पता नहीं नहीं, नहीं नहीं वो ले छोड़ देगा और हो जाएगा हो। और काम भी करना छोड़ देगा काम भी करना छोड़ देगा नहीं नहीं? सारा संसार मुख्या है क्या करना है ये ये में उनको विवेक किया है यहाँ तो हम बोल रहे लोगों को विवेक नहीं हो रहा है गति मिलता है तो छोड़ते नहीं गति के लिए मरते रहते वेदांत पढ़ाना पढ़ना आसान है अरे खुद के अंदर मोह का कट रहा हमारी ये कहना उनको ये आसान ये चीज आसान हो जाता है क्योंकि आप जिसको बना रहे हो उसे पकड़ रखते हो है ना जिसको बनाते है, हैं उसे पकड़ रखते हैं वो तो बना बन के छोड़ रहा है ना ऐसे उसके इसे उसकी आसानी से हो जाना चाहिए ये मैं कह रहा हूँ ना भैया नहीं हम लोग जिसको बना रहे हैं वो तो पकड़ लेते हैं मेरा है, छोड़ते ही नहीं मेरा आश्रम मेरा ही मेरा वो क्या है कुछ नहीं ये भी भाषा नाम कम एक हो पाता है ये महात्माओं को इसीलिए शायद किसी आश्रम वाले नहीं रखते हैं वो महात्मा कम से हो जाए खुद नहीं हो पाए कोई बात नहीं इसको लाभ मारते रहो ये भटकते रहेगा तो अपने उसका खो मेरा कोई आश्रम है नहीं मेरा कुछ भी नहीं संसार में घुमट घुमटक्ट को भी अकल नहीं होता धक्का खाने के बाद भी विवेक नहीं हो पाता संसार वास्तव में कोई भी नहीं होता बस सांप जैसे व्यवहार करो सांप होता है ना सांप तो चूहा ने बना दिया उसके जाकर सोता आराम से जब तक रहना रहा निकल के चल दिया फिर दोबारा उस छेद में नहीं आता उसका कोई परमानेंट घर नहीं होता फिर निकल के चल जहात दिखा देते हैं चूहे का और उसमें <laughs> बहुत सारी प्रकृति में दृष्टान्त है लेकिन उनसे शिक्षा मुह ले नहीं पा रही बल्टा मोह ग्रस्त हो जाते है मोह एकदम घेर लेता है इसे कहते तो यहाँ पर देखो सदुत्पत्तो वाचा वाणी के द्वारा मनुष्यों से मनुष्यों ने क्या किया तो नाम निष्पाण करते वास्तव में मृत्यु का आकार विशेष बदलते जा रहा है शब्द वाच्चु। व्यक्त वाच्चु। क्या है वो घटारी कार्य स्वरूपेण असत्य स्वरोपत असत ही होता हुआ औभाषित होते रहता है तथा उत्पत्ति नाश उपलभ्यते उसी प्रकार से उत्पत्तिश रूप में उपलब्ध भी हो रहा है पहला है तो हो गया असत्व निस्तत्व दूसरा उत्पत्ति विनाशमत्विश वाघ इंद्र चन्य नामत्मक उत्पत्ति भी क्या है वाघ इंद्रजन्य नाम रूप मात्र से ही व्यवहार को प्राप्त हो जाता है, है और भी व्यक्ति नष्ट्री वक्त ना रूप्य व्यक्त मुच्य व्यक्ति न्यक्त नष्टो ने पर भी व्यक्त कौन व्यक्त नष्ट होने पर भी नाम बना हुआ वायानी नाम रहता है ओ जो व्यक्ति तो दोगे शरीर मर जाता है घट टूट जाता है लेकिन घट तो बोल रहे हो तो ना। तो तो जाता है फिर भी नाम जो शब्द है उस कार्य का वो टिका रहता है एक वक्त अनुवर्त थे वक्तृश्वर मनुष्य के मुख में वो बना हुआ रहता है है कई नाम नाम भी है बाद में पूछा जाए पिताजी का नाम बता लगातार दादाजी का नाम बता देता परदाजा का नाम बहुत कम लोग बता पाते उसके जान हैं उसके पिताजी को जानते नाम तो याद रहते पंडो के पास चले जाओ आपको मिल जाएगा पूर्व कोई तो के आए हो पंडों के जाएगा का का भी सब नाम नाम पुरोहित जितने वो भी कितना देगा आपको पच्चीस पचास, नहीं, जब से तब से आपका वंश भी होगा तो कहा गद्दी है ना वहाँ मा, मायापुरी मायादेव मंदिर के बगल में वहा एक फोटो है मुख्य गद्दी होता है अखाड़े की तो उसके सामने लगा हुआ है पेंटिंग है वृक्ष जैसे दिखाया झान के बनाया है बहुत सुंदर बना हुआ है और ऐड होते रहते हैं है। जब से अखाड़ा हुई है तब से की पूरी हिस्ट्री हम सिद्ध का। उस में जो जो सिद्ध पुरुष है उसके पत्ता बना के उसमें फोटो बना देते फिर सन लिख देते अमुख सन में से अमुख सन तक अखाड़े से ऐसे बहुत बड़ा पेड़ बना हुआ है पेंटिंग वहां बहुत शाखा और बहुत सारे पौधे पौधे तो है अमुक मड़ी अमु मड़िया होते हैं विभाग होता है विभाग को मड़ी कहते हैं चौदह मड़ी तेरह मड़ी आठ मड़ी सात मड़ी वाले अलग अलग होते हैं तो उसे हैं उस मड़ी में कितने से हैं? वो उनके ऐसे गर्शाखा पर शाखा बना करके बहुत सुंदर वृक्ष बना रहे इस से आप अपनी गुरु परंपरा को उतरे सौ सात वहां जाकर देख सकते हैं जिन्होंने वाले कम से कम देख सकता है अपनी परंपरा में कौन कौन हुए क्या क्या नाम था कब हुए क्या क्वित किस तरह से मिल गया? जाए अत व्यक्तम तदरूप मुचित इसीलिए उसको व्यक्त कह दे तदरूपम व्यक्त मुचित है उस रूप को व्यक्त कह दिया गया क्योंकि आप उसको व्यक्त कर रहे हो किस वाणी से इसलिए उसका नाम व्यक्तिको कार्य नाम उस कार्य से अभिन्न जो नाम था मनुष्य नाम जो अनु शब्दों का प्रयोग करने वाले मनुष्यों के मुख में बना हुआ रहता है तथा इसे क्या हुआ विचार का लाभ तथा तो तो तेन व्यक्तम कार्यम तेन वाचा मान नाम व्यक्त जो कार्य है वह वा उस वाणी के द्वारा किए जाने वाले नाम के द्वारा शब्द न हो गया व्यवहान तद्रूपम तसे नाम रूपमेव रूपम यश से वह नाम ही रूप जिसका वास्तव में नाम के अलावा कोई और उस घट का स्वरूप है नहीं नाम ही है रूप जिसका ऐसा जो वस्तु नाम रूपम में, रुप में नाम का स्वरूप क्या है वाणी का विलासमात्रण वही है स्वरूप जिसका तथा नामत्मक नामक ही है यहां भी कने का तात्पर्य है घट शब्दात्मक बहुत विवाद घट कैसा है घट शब्द मात्र ही है उसमें कुछ नहीं है गट गट गट शब्द शब्द के द्वारा व्यवहार होता है गट शब्द खुद के समान एवं प्रसाद्य साम प्रसा हेतुत्र का विचार देखर्न रचना प्रकार सोचती हनुमान के प्रकार स्वयं विनाशिव व्यक्त नद्रूप सत्य नामतः निश्वादनामत और और वाचारं नामतः। व्यक्त न तो के समान उसका जो रूप है वह कुछ भी सत्य नहीं होता में सत्य है वैसे इसमें कुछ भी सत्य नहीं है घटाघ रूप से व्यक्ति क्या है घटाघ रूप उसका कार्य तो पृथ्वी तो का काकार रूप जो पृथ्वी बुधनोदरा कहा गया था तत्त सत्य नो आकार भी कुछ भी सत्य है? नहीं है तो आकार भी क्या है निर्गत हैद्यमान ही तो है। मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं है, तो है? वास्तविक स्वरूप जिसका ऐसा जो वस्तु होता है उसको इसलिए वो वैसा है तो मृदि सत्या में विनाश प्रतियोगिता का बना रहता हुआ ही वह घट कर नष्ट करता हुआ देखने को मिलता है वाचारमण नाम तीसरा वाघ इंद्र जन्य शब्द मात्र आत्मत्वाद वाघ इंद्रचन्य वा शब्द मात्र रूपा है वो मात्रात्मक त्रिषेतुष तो वह इधर तीन और एक ही दृष्टान है, तो है वो भी नहीं है किस प्रकार सबसे व्यतिरिक्त दृष्टान अत्र प्रयोग स्वयं अनुमान लिख करके भी दिखा रहे हैं घटाए रूपा कार्य असत्यो भविध्य घटाय रूपा कार्य कैसा है वो असत्य हो सकता है तो। न भवति जो असत्य नहीं होता अर्थात जो सत्य होता है वो भी नहीं है है यथा घटादी इति केवल एवं इतने अन्य द्व हेतु में भी इसी प्रकार से अनुमान बन जाता है बदल देना और कुछ नहीं एवं विकार से विकार के मृद का उपादन करके अब उसका उसके जो रूपये का है उसकी सत्य को भी सिद्ध करने जा रहे हैं व्यक्त काले तथा पूर्व ऊर्द्येकूपभा सतत्व अविनाशंधस्तु कथ्य कथ्यते काले जब घट अभिव्यक्त है उस समय में घट अभिव्यक्ति से पूर्व काल घट नष्ट के उत्तर काल में क्या है मिट्टी ही रहता है घट पहले उत्पन्न से पहले क्या था मिट्टी था जब घट दिखाई दे रहा है उसमें भी वो मिट्टी का ही है मिट्टी का से मिट्टी ही है वो और घट नष्ट होने के बाद में भी मिट्टी रह जाता है इसे व्यक्त काल स्थिति काल हो गए पूर्व तथा पूर्व उत्पत्ति और काल और ऊर्धम नष्ट भाग एक का भाग एकगी मृत वस्तु मृत्ति वस्तु अतएव सततत्व अविनाशंत सतत्व कुछ वास्तविक स्वरूप वाला है अविनाशी है अतएव सत्य कथ्यते हैं व्यक्त कालेका व्यक्त मन में स्थित काल में तुम व्यक्त व्यक्त पूर्वस्म काले व्यक्तिपत्ति का पूर्व काल में और ऊर्धव मन में व्यक्त विनाशोकर काल व्यक्त का विनाश उत्तर काल में एक वाल तीन का तत् वास्तवें वर्तते इति वास्तव रूप में विद्यमान रहता है उसका नाम सतत होता है अविनाशम सह नाश रह विकार के साथ साथ जो नष्ट नहीं होता केवल विकार नष्ट हो जाता है इन विकार के साथ कारण भी आधार भी नष्ट नहीं होता ऐसे का नाम अविनाशम ऐसा जो इन वस्तु ऐसा जो मृद है तब सत्य दिक्कत को हम लोग सत्य कहते हैं यहाँ भी बताया गया सत्यम अविनाश है सत्य हो सकता है ऐसा भी वो भी है इत्यादि ऐसा वो हेतु हेतु ना दो अविनाशित घटादे कार्य जात आरोपित रजता देरी व्यार्तित संगत है बहुत सुंदर प्रश्न है हमेशा ना जगत की लेकिन ज्ञान ले होने के बाद रजत का भान होता है क्या वहां नहीं होता है। फिर आपको ब्रह्म ज्ञान के बाद जगत का भान होता है कि नहीं क्यों हो रहा है तब समझाएंगे भाई देखो हम भ्रम भी दो प्रकार का मान भ्रह्म, भ्रह्म। जो है वो जो है ना ज्ञान के पश्चात भी बनी रहेगी भ्रम ज्ञान के पश्चात नहीं रह जाता कुसुम है और लगा लाल दिख रहा है स्पटिक आपको ज्ञान हो गया ये तो फूल है स्पटिक तो सफेद है उसके बाद भी उसका लाल दिख बंद हो जाएगा जब तक फूल को न हटाओ उपाधिक जब तक आएगा नहीं तब तक लाल दिखना तो बंद नहीं होगा भले अब ज्ञान हो गया आकाश रूप है आकाश हट जाए जिस दिन उस दिन रूप दिखना बंद होगा हटना पड़ेगा ना तब तक तो भ्रम हटेगा नहीं निर्पाधिक ऐसा नहीं होता श्रुति निर्पालिक भ्रम है श्रुक्ति में जब अजय दिख रहा है निर्पालिक भ्रम स्थल है ज्ञान होता ही बराबर रज्जु का ज्ञान होने के बावजूद भी जगत दिखाई देगा जबावत स्पट दो हमको अलग दिख दिया दूर से तो हम लोग भ्रम क्यों और माणिक क्यों पत्थर बड़ा विशेष पत्थर माणिक पत्थर होगा जब पास में गए दिख वो तो पुष्प है इस है, उसके बावजूद भी असत्य घटारी कार्य समूह पूरा यदि असत्य है कस्य आरोपित रजदारी कैसा है आरोपित रजदारी के समान अधिष्ठान ज्ञान निवृत दश अष्टांग अतिषा से पूरा जगत हो, जाना से हो जाना चाहिए खत्म जगत्वृत्त होना चाहुरा कथते व्यक्तं घटो अतचे अनृत न मृद्बोधे निवर्त व्यक्तं घटो विकारश्चर्नामता आप नाम ना, व्यवहार हो रहा है, शब्द हो रहा है।, नाम मात्र है तो और इनका अर्थवास्तव में है, है। इस शब्द मात्र था वस्तु तो कुछ कहा नहीं असत्य है तुझे मृतबोध है कस्मात न निवर्तित तो। ये घट मृतिका का है ये घट क्या है मृणमय है ऐसे ज्ञान होते घट दिखना बंद हो जाना चाहिए अरे ये तो आभूषण नहीं ये तो सोना है जानते आभूषण खत्म ऐसे होता है क्या सोना जानने मात्र से आभूषण मिट नहीं जाता ये मिट्टी जानने मात्र से वो घड़ा नष्ट नहीं होता अरे रुई है जानने मात्र से नष्ट नहीं हो जाता है सब हो जाएंगे जाने जाने ये तो ना इसलिए कहीं नहीं आसक्ति नहीं रह जाती मिथ्या तो बुद्धि होने पे उसकी आसक्ति नहीं मान यो तो। अर्थ व्यक्तम घटा विकार इतने शब्दों के द्वारा अभिधीयम जो कथित मान जो, कछे जो है कथ्यम जो पदार्थ है कार्यूप जो कार्यूप है तरक असत्व कारण से भिन्न रूपेण कुछ भी नहीं है ऐसा माने सती मृल लक्षण कारण से ज्ञान जो कारण ज्ञान होने पर किन्न तनिवृत्ति सिया उसकी निवृत्ति क्यों नहीं होती है सिद्धांत निवृत्त न होना नहीं तो अनेक मामले में गड़बड़ी हो जाएगा सब है इसलिए कहते हैं वो स्थापित परिवर्तन निवृत्त एवं तत्सतम दिर्गता ई दृनिवृत्ति बोध जानवभाषण निवृत्ति भी दो प्रकार का है ना निवृत्ति का मतलब क्या है न भाषना भी निवृत्ति होता है और आपने जैसे देखा लेकिन यह न भाषण निवृत्ति नहीं है यह जो है अधिस्थान ज्ञान के द्वारा न भाषण का नाम निवृत्ति नहीं लिया जाता है तो क्या है जो पूर्व यादृश थी उस वस्तुओं में वह मति निवृत्त हो जा नहीं ज्ञान जन निवृत्ति है पहले ज्ञान बुद्धि थी घट में सब तो बुद्धि थी और निवृत्त हो वया? यही फल ज्ञान जैसे पहले रक्त स्फटिका कारण से की हो गई थी वो बुद्धि का निवृत्ति होना ही फल है लाली माणिक मिटना नहीं है फल आपने जान लिया न माणिक्य बस इतना ही माणिक की बुद्धि का जो निवृत्ति हो गया वही मुख्य फल है निवृत्ति है वही स्मार वास्तव में निवृत्त हो हमारे लिए तो घट कैसे सत्यत्व मतिर्गता क्योंकि उसमें जो सत्यत्व मति थी वो नष्ट हो गई निवृत्ति वोधजा ज्ञान जन्य एता निवृत्ति कोई यहां वेदांत में है न तो अभाषण न भाषण रूप निवृत्ति यहां इष्ट नहीं है ब्रह्म ज्ञान होते जग निवृत्त हो जलम ये इसलिए करें जीव मुक्ति का दृष्टिकोण से ही बोला भी जो है आपका वगैरह ही मध्यम के के लिए लिए ना मध्यम वास्तविक कोटिंग दृष्टिकोण जगत श्लोक है ना नांगारो दे प्रबोदय प्रभुदान हम न वही जगत उसके आधार पर सब स्वाएली वही है मध्यम अधिकारी समझान कह रहे हैं सौ पारि भ्रांति और यहाँ जगत भी दिखाई देते रहेगा रोटी पानी करते रहना भिक्षा खाते रहना सब कुछ करते रहना कोई दिक्कत नहीं है और यह समझना मिथ्या रोटी मिथ्या हाथ मिथ्या आदमी मिथ्या अग्नि को खिला रहा है या ब्रह्मा ाहतम ब्रह्म करो सब, को या, सब को लगना लगना या तो सबको ब्रह्म मान लोड़ा कर सब मिथ्या मान लो करना पड़ेगा नहीं ब्रह्मो और गड़बड़ हो जाएगा हम एव ब्रह्मास्म ग्रह्म ही वासमी ये वो वा इधर से उधर रखने बहुत गड़बड़ हो जाता है आसरी वेदांत हो जाता है हमेव ब्रह्मास्मी आसरी वेदांत हम दवि ब्रास इसलिए कहते हैं कि भाई निवृत्ति तब घटादि विषय सत्य बुद्ध नष्ट जिस कारण से आपके अंदर विद्यमान जो घटादि विषय की सत्य बुद्धि थी वो नष्ट हो गया अत ऐसा निवृत्त हुई तो इसलिए हम कहते हैं और घट हमारे निवृत्त हो गया सत्य निवृत्त हो गया तो घट ही निवृत्त हो गया कहते हैं आरोप रूप प्रतीत रूप सीवा हुआ है का का भी दिखाई देता न दूर हो गया तो भी क्यों नहीं होता है सत्यत्व दूर हो जाए वस्तु भी निवृत्त हो जाए इत्या संख्या वो तो निरुपाधिक भ्रम था इसलिए वहां भले वैसा हो दोनों काम हो और भामे ही हुआ। और में। तो का निवृत्ति ये तो सौपाधिक्रम सत्य बुद्धि अपगम एव निवृत्ति से प्रयाण इस सौपाधिक भ्रम स्थलों में सत्यत्व बुद्धि का अपगम ही एकमात्र का नाम निवृत्ति होती है ऐसे मन को अभिप्राय रखते हुए बुद्धि बुद्धि इस प्रकार का सत्त का सत्तत अधिष्ठान की जन्य निवृत्ति निवृत्त स्वीकार किया जाता है न तो अभाषण न रूप न स्वरूप अप्रती रूप स्वरूप की अप्रती हो ऐसा को नहीं मान निवृत्ति नहीं मानते हैं ऐसे दृष्टांत कहां लेगा आपने वो दृष्टांत से समझा